पुराने भगवान वासुदेव यम मार्ग में ले जाते हुए पापियों का ब्रह्मन करते हुए कहते हैं करोड़े जब वह यम दोतों के द्वारा दंडित किया जाता है वहां से उसकी यात्रा सौरिपुर के लिए होती है सौरिपुर की यात्रा आरंभ होती है तो चलता हुआ वह मार्ग में यम दोतों के द्वारा मुद्गरों से पीटा जाता ह� कि मैंने जला सयोने नय विकृतो मया तदा मनुष्य तृप्ते पशु पक्षी तृप्ते गो तृप्ति हेतु न च गोचर कृतह शरीर हेने अरे उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों के संतुष्टि के लिए मैंने कहीं जलाशय भी तो नहीं बनाया गांवों की धरा शांति के लिए मैंने गोचर भूमि का भी तो दान नहीं दिया अतः हे शरीरे जैसा तूने पृथ्वी लोक में कर्म किया है उस फल को भोग उसका निस्तार कर उस सारपुरी में काम रूप धारे इच्छा और गतिशील राजा राज्य करता है उसका भय से काम उठता है, इतना विक्राल स्वरूप है उस राजा का, और अपने अनिष्ट की संख्या से ग्रस्त होकर, त्रिपक्ष में पुत्रादेख स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के द्वारा खंड प्रहार से अत्यंत पीडित होकर, पुनः के ननित जदानम नगवानिकम कृतम पुस्तकं च दत्तं नहि वेद हे सरीर हे शरीर मैंने जलादिक कासरादान भी तो नहीं किया ना तो नियम से प्रतिदिन गाय के Jee अपेक्षित go आदि करते ही किया और ना तो वेद शास्त्र की पुस्तकों का दान अध्ययन ही किया पुराण में देखे गए मार्ग के अनुसार मैंने जीवन को नहीं चलाया उसका सेवन नहीं किया इसलिए जैसा तूने किया प्यारे उसको भोग उसका निस्तार कर इसके बाद जीव नगेन्द्रपुर में जाता है वहां पर वह अपने बंध के द्वारा दूसरे महीने में दे को खाकर आगे प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुठियों से प्रहार किया जाता है उस प्रकार पुनः कहता है कि प्राधीन मभूत सर्वम मम मूर्ख श्रोमणे महता पूर्ण योगीन मानस्यम लब्ध वाहनम बड़े प्रोपूर्णो को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी किंतु मुझ मूर्खायदराज सब कुछ भूल गया इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास पूरा होते ही गंधर्व में पहुंच जाता है तदनंतर वह समर्पित पितृ किए गए तृतीय मास पिंड को वहां खाकर पुनः आगे की यात्रा करता है कृपान के अग्रभाग से यमदूत उसको मारते हुए ले जाते हैं विलाप करता हुआ कहता रहता है यिना मयाद तं नहुतम हुतासने तपो न तप्तम नसे वितम् गांग महो महाजलम् सरीरे हेने स्तरयत्प्याक्रतम् मैने कोई धान भी नहीं किया अग्नि में आहुति डालकर देवताओं की यजन पूजन भी नहीं किया अरे मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा जी के पवित्र जल का भी मैंने सेवन नहीं किया इसलिए सरीरे जैसा तूने कर्म किया प्यारे उसी के अनुसार अपना निस पक्षराज गरोड़े चौथे मास में जीव सहला गमन पर जाता है वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की बरसा होती है पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ श्राद्ध को वहां पर चतुर्थ मासिक श्राद्ध को वहाँ पर प्राप्त करता है पत्रों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वहाँ गिर पड़ता है रोते हुए विलाप करते हुए क न कर्म मार्गो न च भक्ति मार्गं न साधु संगत की मापे स्रोतम भयं सरीरे हीने स्तरया मैंने न तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया न योग मार्ग का न कर्म मार्ग का और न ही भक्ति मार्ग का मार्ग अपनाया और ना साध संतों का साथ करके उनसे कुछ हितैषी बातों को ही सुना अतः हे सरेरे तब जैसा तुमने कर्म किया उसी के अनुसार अपना निस्तार करो मृत के पांचवे मास में कुछ कम दिनों में वह क्रंच स्वरूप हो जाता है उस समय पुत्रादिक के द्वारा दिए उन मासिक साध के पिंड को वह वहां पर सेवन करके एक घड़ी क्रूरपुर की ओर चल देता है मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए पंचम मासिक पिंड को खाकर जलपान करता है तत्पश्चात वह क्रूरपुर की ओर फिर बढ़ता है यमदूत मार्ग में उसको पट्टों से पीटते हुए ले जाते हैं जिससे वह गिरकर विलाप करता है कि हा माता हा पितृ भ्रात हा, हा मित्र मम स्त्रियः यस्माधिर्नो प्रतिष्ठो हं अवस्थाम प्राप्ते इद्रसम हे मेरे माता-पिता भंडवांडवों, मेरे पुत्रों, मेरी स्त्रियों, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश भी तो नहीं दिया, जिससे मैं इन दुष्कर्ताओं से बच सकता था, जिसके कारण मेरे यह अवस्था हो रही है। इस प्रकार का विलाप करते हुए उसे जीवात्मा से यमदूत कहते हैं, रेमूर्ख, कहां तेरी स्त्री है कहां तेरे पुत्र हैं और कहां मित्र तो अकेला ही चल रहा है इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का उपभोग कर रहा है रे मूर्ख तू जान ले इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना पड़ता है परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता तुम्हारा तो उसी मार्ग में गमन निश्चित है, जिस मार्ग में किसी क्रिया, क्रम के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधना का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल दिया। रास्ते में यमदूत उसको सूल के प्रहारों से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार बुलाप करता है। कि मैं कहां चला जा रहा हूँ मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता है फिर भी जीवित हूँ अरे मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती इस प्रकार का विलाप करता हुआ वह, वह पर जीव यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है जहां पर विचित्र नामक राजा राज्य करता है वहाँ पर शान्मासे के पिंड से अपनी छुड़ा को शांत कर आगे आने वाले नगर की वो यात्रा करता है मार्ग में यमदूत भाले से प्रहार करते हुए जिससे वह संत्रस्त हो जाता है उसको ले जाते हैं पलाप करता है वहाँ कि माता भ्राता पिता पुत्र कोप में बरते यो मामुद्धर्ते पापं पतंतम दुखशागरे मेरे माता पिता भाई पुत्र कोई है अथवा नहीं जो इस दुख संसार सागर से मेरा उद्धार कर दे ऐसा विलाप करता हुआ जीव मार्ग में चलता रहता है उसी मार्ग में बहतरनी नामक एक नदी पड़ती है जो सौ योजन चौड़ी है और रक्त फीव से भरी हुई है जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है वैसे ही वैतरणी गोका दान किया है पृथ्वी पर कोई श्रेष्ठ सुकृत किया है तो आ जाओ हमारे नौका पर बैठो हम तुम्हें सुख पूर्वक पार करा देंगे जिससे दव काया दिया हो वही यहां पर चढ़ता है वैतरणी के दान नहीं दिया तो नाविक हाथ जोड़कर घसीटते हुए उसे ले जाते हैं तेज और नुकीलीचों से कवा उस समय आने पर मनुष्य के लिए बेतरनी का दान ही हितकारी होता है यदि प्राणी अपने जीवनकाल में बेतरनी नामक गौ का दान देता है तो वह गो समस्त पापों को गिनाश्त कर देती है और उसको यमलोक नले जाकर बिश्नुलोक को पहुंचा देती है